हो हो गया गया शंका परिहर थी दे अग्रहण राज्य सूर्य नी तो प्राग्ञ यदि कारणबद्ध है कारण संबद्ध है कारण है अग्रहण तो सूर्य में भी कारणबद्ध तो होना चाहिए क्योंकि देता ग्रहण बराबर है इस बात आगे अनुमान बताएंगे इसका परिहार करते हैं देवस्तण तुल्य मुभयो प्राग्ञ तुल्यो विद्यते विद्यते विद्यते बीजनिद्राक उभर प्राज कु तुल्यम् तुरीयकर, तुरीयकर। वस्था में भी देत का नहीं होता है सूर्य आत्मा भी देत का हो। हो देत का ग्रहण नहीं है है भी हो बराबर समान सामने कारणबद्धत्व अनुच्छे तुर्य कारणबद्धत्व होगा एक बीज निद्रा युत बीज रूप निद्रा कारण तो निद्रा यहद्रा अग्रहणीपाजा सा निद्रा बीजनिद्रा सूर्य सकृत नीचे नहीं कहें श्लोक चात्पर्य गृह श्लोक कात्पर्य तो प्रथम कहते भगवान निमित्तांतर प्राप्त भाष्यकार निम्ताशंका निवृत्थों श्लोक निमित्ता आशंका द्वितग्रहण निमित्त से प्राप्त आशंका है कारणबद्धत्व सूर्य में इस शंका की निवृत्ति के लिए ये श्लोक है टिकाने में विमत कारणबद्ध द्विता ग्रहणस्या प्राज्ञब्ध लिमत सूर्य आत्मा साध्य कारणबद्धत्व सत्य देविता ग्रहणस्या देवता ग्रहणस्व देता में है। देता व्वेट्रहण येग्रहण तरणबद्ध देता का ग्रहण प्रागे कारणबद्धत में वेटग्रहणेतुन से कारणबद्धस दृष्टा दत्व स्पष्टीकरण करते हैं तथम द्वैताग्रहण से तोल्यवाद कहबाज तो तो न प्राप्ता सेवर्ज है ये शंका प्राप्त हुई से दोनों में समान है कि द्वैताग्रहणस तुल्य द्वैताग्रहण तो प्राज तुर्यदाजब्धसब्द प्राज तुथी न तुस्थ सूर्य से सूर्य में तो कारणबद्धता तो क्यों नहीं क्योंकि ग्रहण ठीक है तो न तो ही इसकी निवर्त करते न्लोकम अवतारेगी अनुमान कृत आशंका अनुमान की शंका हुई ये शायद निवर्त है श्लोककारिता श्लोक का अवतरण करते भगवान हत्याग प्राप्ति शंका निवर्त है अनेक श्लोक निता मतः प्राज्ञा प्रबद्धादेक्षा नियत पूर्वभा प्रयोजक कारणबद्ध नी केवल्वीग्रहण हेतु नहीं कारणबद्ध होने के लिए प्रयोजक है उत्तर भावी प्रबोधादी कार्यापेक्षित कार्य है प्राज्ञ है सुसूच अवस्था में उत्तरभावी कार्य है स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में विश्व उत्तरभावी प्रबोधादि प्रबोध जागृत स्वप्न कार्य अपेक्षा नियत पूरा में रहता है प्राज्ञा यही कारण कारणबद्धते प्रयोजकन कार्य के में रहेगा अभेशा पुरोषण प्रयोजकन ये जैसे धूमवान वन्य है वन्य हेतु तो के द्वारा धूम सिद्ध करना चाहते हैं वहां धूम के लिए प्रयोजक आर्द्रंधन संयोग वन्नी जहां जहाँ है सर्वत्र आर्द्रंधन संयोग नहीं है इसलिए वही केवल धूम का हेतु नहीं आर्द्रंधन से बनु हो आर्द्रंधन से हो तो धूम होता। ठीक इसी प्रकार देविता ग्रहण के हेतु रहने पर भी ये प्रयोजक ही उत्तर भावी प्रबोधादि कार्य अपेक्ष नियत तो पूर्वभावी तम ये कारणबद्धते चले प्रयोजक तो सूर्य में क्यों कारणबद्धता नहीं होगा उन्हों से तद अस्ती प्रयोजक है के तो तो नहीं इति कारणबद्धत्ति प्रयोजक उत्तरभावी कार्याण नयोजकहेतुसअप्रयोजक अकूल यस्बीज्रातस्तवापतिबोध निद्रा बीजनद्रायुत बीजनद्रा युत बीजरूप निद्रा तय युतका युक्त तो निद्रा क्या है सत्य प्रतिबोध निद्रा तत्व अप्रतिबोध निद्रा तत्व अप्रतिबोध अज्ञान अग्रहण सही बच्चा विशेष प्रतिबोध प्रसवस्थ बीजन जो अज्ञान सत्याग्रहण है वो बीज है कारण है विशेष प्रतिबोध प्रसवस्या है विशेष ज्ञान उत्पत्ति का कारण है विशेष ज्ञान है अन्यथा ग्रहण सरस्वती में अग्रहण है स्वप्न में जागृत में विशेष ज्ञान होता है अन्यथा ग्रहण अन्यथा ग्रहणों की उत्पत्ति का कारण है निद्रा सा बीज निद्रा बीज रूप निद्रा बीज है कारण विशेष अन्यथा ग्रहण का बीज का कारण है तो बीज और निद्रा है सत्य का प्रतिबोधन बीज निद्रा तया युत है युत का तो युक्त युद्ध से करें तो युक्त बनेगा ये, ये धातु से करें। तो मिश्रण यो धाकर अर्थ है, है। प्राजर निद्रा से युक्त कि विशुद्ध सिद्धा प्रसाधन प्रमाणा काला उपदृष्टे एक प्रयोजक नियतपुरभा प्रयोजक ये उपाधि तो। दूसरा है, तो है बाधि अनुम सूर्य में विशुद्ध सिद्धातुत्व प्रसाद प्रमाण बाधा बाधित तो होता है कारणबद्धत्व साध्य का बाध होगा क्योंकि सूर्य है विशुद्ध सिद्धातु चैतन्य पदार्थ शुद्ध चैतन्य है सूर्य उसको साधन करने के लिए शुद्धि प्रमाण प्रमाण से बाध हो जाता Jung, है प्रमाण से बाधित होने से सूर्य कारणबद्ध नहीं कालापदिष्ट ऐसा कहते बाधित कालापद कहते कालस्य अपदिष्ट। काल अन्य काल का अत्यय अन्का घटाद गंधे कि किंतु उत्पत्ति काल को छोड़कर, उत्पत्ति क्षण में नायक कल लोग निर्गंध मानते हैं उत्पत्ति घटो गंधवान् पुथित्वा कालांतरय घटवत इस अनुमान जब करेंगे तो कालाअ्यय अपदिष्ट हेतु है पृथ्वी हेतु कालाअ्यय अपदिष्ट उत्पत्ति तो तो काल भिन्न काल में गंध रहता है उत्पत्ति काल में नहीं तो तो रहता है उत्पत्ति काल गंध में जो हेतु के द्वारा पृथ्वीत्व तो के द्वारा गंध सिद्ध करेंगे तो गंध वाले काल से भिन्न काल हो गया उत्पत्ति काल कालाअ्यय उसी समय गंध सिद्ध करता हेतु अर्थात ये बाधित इस शब्द से कहते अपदिष्ट बाधित बाधित अपदिष्ट हेतु यह है तो। तो देशाग्रहण ये बाधित तो है क्योंकि सूर्य शुद्ध चैतन्य पदार्थ है उसमें कोई अलग धर्म नहीं है कारणबद्धत्व तो नहीं है भास्या शोक न्याय का सूर्य तो सर्वदा तो सर्वदा सर्वदृप सदा दृक्स्वभाविद्रा नैतन्यक्षी सबोध सत्तः प्रतिबोध रूप निद्रा सबोध लक्षण यद्र निद्रा सब्स लक्षण स्वूप्रबोध तस्वीर अग्रहण अज्ञान ष्ट निद्रा क्या है तत्व काग्य अग्रहण तत्व अग्रहणरूप निद्रा का अभाव सूर्य नाद्राचा न पूर्ोपाध साधनव्या उपाधि निभारभावी नियत नियतपुरभा ये प्रयोजित उपाधि हनुमान किया था पूर्व पुस्तक कारणबद्धम देवता ग्रहण काम यद कारणबद्धत्में उत्तरभाजी प्रबदाजी कार्यापेक्षा नियत पूर्भावस्था में प्रबुद्ध स्वप्न के नियत पूर्वभावित्व है साध्य व्यापक उपाधि और साधन है द्विता ग्रहणत्व द्विता ग्रहणत्व जहां जहाँ है उत्तरभावी कार्य पेशा पूर्वभावित्व नहीं है क्योंकि द्विता ग्रहणत्व सूर्य में है सूर्य में आत्मा में शुद्ध आत्मा में उत्तर भावी कार्य पेशा पूर्वभावित्व नहीं ज्ञान हो जाता है सूर्य अवस्था में स्थिति होने पर आगे जागर स्वप्न सोचा की प्राप्ति ही नहीं का से का नियत साधन का व्यापक का व्यापक का दिखाते उपाधि साधन व्याप्ती न साधन व्यापक नहीं क्यों नहीं यदि सूर्य में उत्तर भावी कार्य अपेक्षा नियत प्राभावित हो जाए तो साधन, साधन नहीं। नहीं? तो का व्यापक हो जाएगा किंतु सूर्य से उत्तरभावी कार्या नियत तो प्राग भावित्व अभाव आप हमेशा ही सूर्य में उत्तरा नियत प्रभावित्व रहे तो साक्षात्कार तो होकर तो सूर्य अवस्था में आत्मस्तृतः शुद्ध स्वरूप में उत्तरभावी कार्या अपेक्षा नियत तो प्रभावित्व आगे भी कार्य होगा ऐसा नहीं अज्ञानिक निवृत्ति हो जाने उत्तरभावी कार्य है ही नियत प्रभावित्व नहीं हुई नहीं का व्यापक नहीं हो तूरीये साधन ते दीताग्रहण तो हेतु किन्द्र उपाधि उत्तरभावी कार्यापूर्भास्व अथवा प्राग भावित रूप उपाधि नहीं साधन का अभ्यापक है, अव्यापक उपाधि मा तत्व प्रतिबोधलक्षण निद्रा तूरी नीचे देश व्यक्ति दो दोष तो उपाधि दिया भादित्य। भादित्य। है नितपूर्वभारभात काल के दुम से अमस्व फलित अण में अच्छा अमान फलित अतो अतो न कारणबंधस्काश पूरी कारणबंध कारण संबंध नहीं कारण अग्रहण निद्रा इसमें नहीं है। आगे कार्य कारण इत्यादि अर्थम कार्यकारणब्ध इद्लोको अभववावश् प्रपंच विश्व और तेजस दोनों कार्यकार विश्वतेजसौ लोक में कहा गया जो अर्थ अनुभव का भगवान स्वप्न निद्राता वाद्य स्वप्न निद्रया निद्रावन आद्राष आद विश्व तक निद्रायुष स्वपन से निद्रा सेवन निद्रे प्राध्यान युत स्वपन निद्रा युत विश्व तेजस दोनों सपन विहे और निद्रा विहे निद्रा हे अग्रहण स्वप्न है अनेथ ग्रहण विश्वतेजस जागृत स्वप्न अवसन अग्रहण है और भी है अन्यथाग्रहण विहस्या स्वनस्थ निद्रा चवपन निद्रा तया सम निद्राज अस्व निद्रा युत स्वप्न रही निद्रा से युक्त स्वप्न नहीं प्राजा अन्य ग्रहण नहीं सपन हे ग्रहण निद्रा स्वप्न रही निद्रा से युक्त है प्राज्ञा निश्चिता ये न निद्रां पश्य न स्वप्न पश्य निश्चिता जानीलो जिनको तत्व निश्चय हो गया सतुर्थ नहीं न निद्राम नहीं स्वप्न पशं ना निद्रा को देखते ना स्वप्न को देखते सूर्य निद्रा नहीं स्वप्न नहीं अनिश्चितता पशंति कह करके अनुभव ज्ञानी का अनुभव है का वो अनुभव अपना ही अनुभव है उस अनुभव का अत्यय करके कहते निश्चिताद्रप्न न पशंत ना निद्रा है ना स्वप्न तुरी ठीक है ना तेजस सेवितम युक्तम न तो विश्व से अभी शंका करते विश्व तेजस्व दोनों में स्वप्न निद्रा है जागृत अवस्था में विश्व में है विश्व है उसमें तो सपन नहीं है तो स्वप्न और निद्रा दोनों कैसे विश्व तेजस्वी होगी तेजस से वह स्वन प्रवत्तम युक्तम स्वप्न से युक्त तेजस्व होना चाहिए स्वप्न अवस्था सूक्ष्मत अभिमान न तो विश्व तो जागर तस्था तो नहीं और स्वप्न कैसे प्रबुद्ध मानव से विश्व से तब योग युद्ध थे स्वप्न योग युक्त तो नहीं वो तो जगा हुआ है प्रबुद्धि मानव तो व्याघा तक स्वप्न में दिखता है और जगा हुआ ये तो दोनों नहीं बनेगा प्रबुद्ध मानवता तो का व्याघा तो होता है जगा हुआ तो सपने कैसे हुआ अच्छा विश्व स्वप्न से युक्त है वो तो ठीक नहीं होता है कथम अविशेषण स्वप्न विश्व तेजस हो स्वप्न स्वप्न निद्र, निद्रा युत अविशेषण सामान्य विश्व और तेजस दोनों स्वप्न निद्रास स्वप्न से जुश और निद्रा से जगा हुआ विश्व स्वप्न से जुष किस हुआ ये आक्षेप हुआ ऐसा शिक्षा हाँ पर आगे तत्व स्वप्न शब्दार्थ ना स्वप्न शब्द का अर्थ धाष्य में स्वप्न अन्था अन्य ग्रहणों को सप्न शब्द से कहा सर्व रज्जान सर्व ग्रहण होता है, है अन्यथा ग्रहण इसी प्रकार जागृत काल में सप्न अवस्था में दोनों में भी अन्यथा ग्रहण है क्योंकि अग्रहण अज्ञान होने से अन्यथा ग्रहण देहादि में प्रपंच वो अन्यथा ग्रहण है शुद्ध ब्रह्म में अन्यथा ग्रहण होता है यथा रज्वान सर्व गृह अन्यथा गृह तथा तो आत्मने ने देहादिग्रहण अन्यथा ग्रहण राज्य सर्पगृह मानो ज्ञान मानो जाना जाता दिखता है वो अन्यथा ग्रहण है अन्य प्रकार ने सर्पत्य ने राज्य ग्रहण नहीं सर्प त्युग्रहण अन्यथा हो गया अन्य प्रकार ठीक इसी प्रकार आत्मा में देहादिग्रहणम देह स्थलहम सूक्ष्म मनुष्य हम ये ज्ञान होता है ये अन्यथा ग्रहण आत्मनो नहीं स्थूलाग्रहण आदि ग्रहण देहादि का आत्मन युक्ति स्थितयुक्तिशुद्धवाद्नश्दी तेन अन्थ्रहणेन संस्कृत अभीशिष्ट आत्मा देहादी सेलक्षण शुद्ध है धर्म नाम शुद्ध है देहादिवैलक्षण्य श्रुति युक्ति प्रमाणिक से प्रसिद्ध तो है युक्ति से भी सिद्ध है अन्या व्यतिरिक अन्य जागर सपन में देहल आत्मा का, का होता है देह का व्यतिरिक दे दे दे दे दे होता है जागृति होती है अनुभूति जावृति जो तीनों अवस्था में है आत्मा जो व्यभिचारी एकत्र है अन्यत्र नहीं वो आत्मा से भिन्न है उससे भिन्न आत्मा है तो अपना देहादि से विलक्षण देह इंद्रियादि से विलक्षण से सिद्धि से सिद्ध तो है तो न सप्न शब्द से ना अन्य ग्रहण न संस्कृत सप्न शब्द से कहा गया अन्यथा ग्रहण भ्रांति ज्ञान जैसे संबंध होता है संस्कृत संबद्ध संयुक्त ये तेजय अभिशिष्टम जैसे तेजस में सपना है अन्यथा ग्रहण जैसे विश्व में भी अन्यथा ग्रहण आत्म का है यहाँ सप्न शब्द से अन्यथा ग्रहण है भ्रांति ज्ञान तथापि निद्राण से व निद्रायुता तो तो तो न तो प्रबोधवत विश्व से कहते अन्यथा ग्रहण रूपन स्वप्न ठीक है विश्व तेजस्वी दोनों में ठीक है तुम जगा हुआ विश्व निद्रा से युवक कैसे कहेंगे अन्यथा ग्रहण रूप सपना होता होता है हो निद्रा कैसे तथापि तथापि कह तो स्वप्न युत अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न से युष होने पर भी निद्राण से व निद्रायुता जो सो रहा है उसको निद्रा सेद्रात तो कहेंगे न तो प्रबोधवत जो जगह उसको निद्रा युक्त तो कहेंगे से, तो प्रबोधवाला जगा हुआ इत्याशी निद्रा निद्रोताबोधलक्षण तमी निद्राश से तत्व का प्रतिबोधस निद्रा, नि तो निद्रा अज्ञान अज्ञान से तो कृति जागृत पत्न तीन अवसर में सामान अज्ञान होने से ही तो अन्य ग्रहण होता है जागरूक सप् इसलिए जागृत स्वप्न दोनों में निद्रा अज्ञान रूप तो निद्रा तत्व का आत्म स्वरूप काम ही जागृत अवस्थाएं भी है उपताध्याम स्वप्न निद्राभ्यान विश्व तेजस और वैशिष्ट निगम विश्व और तेजस दोनों स्वप्न से विशिष्ट है निद्रा से विशिष्ट स्वप्न का वैशिष्ट निद्रा का भी संबंध वैशिष्टसंबंध विश्व में है और तेजसमें विश्वतजसो विश्व तेजस विश्व दुन में स्वप्न निद्राभ्या्यपन वैशिष्य निद्रया वैशिष्यम स्वपन का वैशिष्टसबंध निद्रा का संबंध सबंध विश्वतेजस दोनों में निगमन करतेभ्याद्राभ्या विश्वतैजसो निद्रा ध्यान स्वप्न और निद्रा दोनों से युक्त तैयस तेरथ ग्रहण अग्रहण वैशिख्यम प्रागपूर्मी अन्नथा आहण और अग्रहण अन्नथा ग्रहण स्वप्न अग्रहण निद्रा ये तो दोनों से वैशिष्ट्य संबंध तय तार विश्वत विश्व में भी संबंध है ग्रहण का तुम अग्रहण अन्यग्रहण दोनों तह पहले जी सूचित इत्याश्य अतस्तौ कार्यबद्धव कार्यकारणब्ध इसलिए कार्यकारणब्ध है कार्य हे अथथाग्रहण कार्यकारण है अग्रहण इसलिए दोनों विश्व तेजस्व कार्य कार्यकारणस विभजते हैं प्रथम पाद हो तो गया स्वप्न निद्रा युत प्राज्ञस्त स्वप्न निद्रया द्वितीय पाद प्रास्तु अस्वप्न निद्रया इसका अर्थ कहते स्वप्न वर्जित केवलया एवं निद्रया अस्वप्न स्वप्न वर्जित अद्यमान स्वप्न यश निद्रा हमेशा निद्रा अस्वप्ना अस्वप्ना चो निद्रावपन निद्रा कया उसमें स्वप्न नहीं स्वप्न नहीं तो केवल निद्रा स्वप्नवर्जित तो केवलया एवं निद्रया युग ये, ये कारणबद्ध है इसलिए पहले राजों को कारणबद्ध है इसका कार्यबद्ध संबंधन द्वितीयाध्य श्लोक का द्वितीय द्वितिया न निद्रा नव स्वप्न तुरी पश्य निश्चिता उत्तरार्ध द्वितीयाध इसकी व्याख्या नोभ पश्यूरीये निश्चिता ब्रह्मविदो उभय सूर्य न पच्यंत उभय दोनों निद्रा और स्वप्न दोनों को सूर्य में नहीं देखते उसका करता न पसंद क्या करता है करता है निश्चिता निश्चित है निश्चय जिनको हो गया सब तो का वही ब्रह्मवीर है निश्चिता का ब्रह्म ब्रह्मविद है न देखते हैं विरुद्ध होता है सभी तरह कम सूर्य में जिसका अंधकार और नहीं संभव नहीं विरुद्ध है इसी प्रकार सूर्य है शुद्ध आत्मा ना तो निद्रा है ना तो स्वप्न अग्रहण अन्य ग्रहण सदा दृध स्वभावी सूर्य निद्रा स्वप्न और आदर्शन हेतु माहद्रा सप् नहीं देखते है इसका कारण क्या है त्याग सभी तमह विरुद्ध सूर्य में अंधकार संभव नहीं इस प्रकार सूर्य में अग्रहण अन्यथा ग्रहण संभव ही नहीं विरुद्ध इसलिए ये जाने दो देखते हैं सूर्य में न तो स्वप्न है न तो नित्रा सूर्य वस्तु न अविद्याग अति सूचित में क्या सूर्य शुद्ध आत्मा में वस्तु कह नहीं उसका कार्य भी नहीं आत्मा में अविद्या कार्य प्रथम तो दिखता है वास्तव नहीं है वो तो अविद्या आत्मा असंग है अविद्या का संबंध वास्तव है नहीं अभीद्याचने वृतः न है कवि तो नहीं न कार्य प्रागति सूचित पहले भी सूचे थोड़ा न कार्यकारणब्ध्यू कार्यकार नहीं कव्य कार्य हे अने ग्रहण कारण ही अग्रहण दोनों से संपर्क नहीं कदा तक आह स्वप्न तो अन्यथा ग्रहण कभोता है इस शंका अभी चाहते अद्राजानत विपरिया से तय क्षीणे अन्य गृहणत स्वन सत्यम अजानत निद्रा तय विपर्यासेण सूर्य पदमश्न अन्य गृह स्वप्न जो अन्य ग्रहण करता है तो स्वप्न है अन्यथा होता है जिसको सपने है। निद्रा जानता तो को नहीं जानता है निद्रा है निद्रा का हो कार्य कारण स्थान जाकर सपना उठा विपर्या से छ यो हो तय विपर्या सेण तय का कार्यकारगर विपरीत ज्ञान नष्ट होता तय सूर्य पदम अस्मते सूर्यपद को प्राप्तकर्ता विपरीत ज्ञान देखने निद्रा प्रति कदाई संदेहां प्रति आह सपनों के कब होता है अन्यथा तो के का सपन निद्रा करते निद्रा तत्व प्रतिपत्ति समय प्राप्ति के समय कथन करते श्लोक व्यावृत्या आकांक्षा दर्शे श्लोक में व्यावृत्तिया आकांक्षा श्लोक के द्वारा जिस शंका के होती पहले शंका दिखाते हुए भगवान भाष्यकार कदा निश्चित होती में निश्चित कब होता है जान्य कदा सफलनिष्ठो कदा दस्तवे सैंप निश्चित कब होता है ये आकांक्षा है उसके साथ ये भी लेना स्वन निष्ठा कव होता है निद्रा निष्ठा कब होता है ये भी समझ लेना तीनों प्रश्न का उत्तर है प्रश्न त्रय से उत्तर श्लोकों ने दर्शे थे तीनों प्रश्न का उत्तर के द्वारा दिखाते है उचित त्र कदा स्वप्न भवती प्रश्न करती पहला कदा स्वप्न दूसरा कदा निद्रा तो तृतीय है तूर्य होता है स्वप्न जागरित और अन्यथा अन्यथा ग्रहण में मित्र सप्न है अन्यथा ग्रहण सप्न अवस्था में है जागृत अवस्था दोनों अवस्था में है अन्यथा ग्रहण कैसे रज सर्प रज में सर्प जैसे भ्रांति है तो ग्रहण होता है इसी प्रकार स्वन अवस्था में जागरित अवस्था में आत्मा में देहादि का ग्रहण होता अनात्म ग्रहण होता है ये भी तरह ज्ञान है तब अन्यथा ग्रहण का स्वप्न ृण्णत तम अन्यथा गृहणत तत्व को अन्यथा ग्रहण अन्य करने वाले का स्वप्न होता है सपनों बहुत ठीक है अवस्थावृष्टि स्वप्न दृष्टि सपन दृष्टिया अवस्था में तम अगृ तक गृहणत अन्य गृहणतः स्वप्न होता है द्वितीय प्रश्न सा सामगते द्वितीय प्रश्न निद्रा कव होता है निद्रा तत्वत तत्वत तत्व्रहण हो तोद्रा उपहे तीसुवस्था तुल्य जागृत स्वप्न सूची तीन अवस्था में अज्ञान हे विश्वादीसु त्रिष्ठ तेरिए विवचन कथम आशंका तीन अवस्था यदि हे अग्रहण तयो हो विपर्या से तयोग तय हो कैसे तीनों अवस्था में कहे त्रयस नहीं कैसे इसमें कहा स्वन निद्रो हो तुल्य स्वाद विश्व तेजस्व एक राशि कम विश्व तेजस्व दोनों को एक राशि कर दिया स्वप्न निद्रा दोनों तुल्य स्वाद विश्व तेजस्व विश्व और तेजस्व दोनों में स्वप्न भी है निद्रा भी है प्राज्य में केवल निद्रा है स्वप्न नहीं है इसलिए विश्व तेजस को एक कोटि में रखा क्योंकि दोनों ही सप्न नि और प्राज तो दोन दोन एक दोनों हो गए दोनों विवचन विश्व तेजस्व एक राठी प्राज्ञो द्वितीय प्राज्ञ द्वितीय हो गया इसे दोनों निर्दे के द्विवचन तथा स्लो के द्विवचन में अविरुद्धा मित्र का विपरियासोणे कार्यक्रम अनुष्ठान जनह तय विपरियास प्रथम राशि विपरयासस्वरूप कथय प्रथम राशि में विश्व में विपरयासकृषे लिखा तिहा अहण प्राधान्या गुणभूताद्र तस्पर्यासस्वपन जागर स्वप्न दोनों में अन्यथा ग्रहण भी है और अग्रहण भी है किंतु अग्रहण से सूची में भी प्राग्ञ में भी है इसलिए प्रधान हो गया अन्यथा ग्रहण जागृत स्वप्न में अन्यथा ग्रहण से प्राधान्या अन्यथा ग्रहण प्रधान हो गया वही केवल है विश्वतेजेशन प्राग्ञ में नहीं गुण होता निद्रा प्रधान जब अन्यथा ग्रहण हो गया निद्रा गौण हो गई विश्वतेजस में ये तस्पर्यावन अन्य ग्रहण अवस्था में सपन हो गया विपरस विश्वतेजस एकशि में द्वितीय राश विपरयास विशेष दर्शे द्वितीय राशि एक राज्य विपर्यास विशेष तृतीय स्था राज में तत्वान लक्षण निद्र केवल विपरयासि विपरस हो गया निद्राई कवल तत्व आग्रहण रूप निद्रा हीपरियासरा व्याको शोक द्वितिया उत्तराधने व्यवक्षर तय विपर्यासक्षी सूँ पदमस्म तो व्याख्या पदम करते भगवान भाष्यकार अत तेो कार्यकार विपर कार से तय क्षीण कार्य तेजस में यद्यपि अग्रहण विधेय और भी है और गौण हो गए प्रधान अन्य ग्रहण अन्य ग्रहण और अग्रहण रूप विपर्या क्षीण तो तय हो कार्यकार दो कार्यकार स्थान ग्रह करके विश्व तेजस तीनों ते ग्रहण हो गए क्योंकि विश्व तेजस्वी एक में में में रखा एक में रखा तो अन्यथा स्थान ग्रहणा लक्षण पार्थिज नहीं बना कार्यकार्यथा ग्रहण ग्रहण चाहिए अन्यथा ग्रहण और अग्रहण कार्य कारण स्थान और अन्यथा ग्रहणा ग्रहण लक्षण विपर्या एक अन्यथा ग्रहण और एक अग्रहण लक्षण स्वरूप अन्यथा ग्रहण रूप विपर्यास और अग्रहण रूप विपर्यास अग्रहण रूप विपरयास केवल प्राज्य न्यथा ग्रहण रूप विपर्यास विश्व पेट नही कार्यकारण बंध रुके वही कार्यकारण बंधे जो विपर्यास क्षीण हो जाएगा क्षीण कैसे होगा परमार्थ परमार्थतत्व प्रतिबोधक परमाथ तो जो तत्व ही शुद्ध तुर्य तत्व उसके ज्ञान से अहम सिंह ब्रह्म विपरहित ज्ञान होने पर जो न कार्य कां समय क्षीण हो जाएगा नष्ट तो हो जाएगा बाधित हो जाएगा मिथ्यात्मश्चित हो जाएगा सूर्य पदम तब सब साधक सूर्य पद को प्राप्त करता जब विपर्यास नष्ट निवृत्त हो गया तथा उभयक्षण बंधरूपम त्रा पश्यन् उभय लक्षणबंध है कार्यकार हो जाता है ज्ञानी हो गया सूर्य पद को प्राप्त करता है उपपन्नता विपर्यास विभाग निर्धारित तय द्विवचन दिया है कार्य कारण स्थान क्योंकि एक कोटि ने विश्व तेजसव रखा द्वितीय कोटि में प्राज्ञों को रखा तो तयो दिवचन हो गया कार्यकारण स्थान ये विपर्यास विभाग ने निर्धारित विपरस विभाग तरफायाग्य में केवल विपरया सेवल तत्व विश्वते विपर विपर्यासे अन्य ग्रहण निश्चित हुआ तृतीय प्रश्न प्रतिबत तृतीय प्रश्न है कदा तीयूच तीर्य को प्राप्त करता है सूर्य निश्चित होती तदा जो विपर्याशिक्षण हो जाता है सदा उभयक्षणबंधरूप तक सूर्य में उभयक्षणबंध कार्यकार नहीं देखता है तो सूर्य में निश्चित हो जाता है तत्व प्रबोधा विपर्याशिक्षावस्थायाथा तो कस्ि समय तय तत्व प्रबोधा तत्व से परमार्थ तत्व प्रबोधा सूर्य आत्मस्वरूप के ज्ञान से ज्ञान होने पर भी विपर्यास क्षय हो जाता है विपर्यास में अन्यथा ग्रहण और ग्रहण दोनों आगे क्षय हो जाएगा जो तत्व तो ज्ञान अहम अपने ज्ञान हो गया तो ज्ञान अज्ञान का कार्य अन्यथा ग्रहण दोनों निवृत्त हो जाता है तो इस समय सूर्य पदम अस्म सूर्य पद को प्राप्त कर लेता है ठीक है ब्रह्म नित्य ज्ञान ही तो हो जाता तदा तत्व प्रतिबोध विपर्यासक्षा महा अब कहा गया विपर्यास की निवृत्ति का हेतु हो गया तत्व तो प्रतिबोध आत्मतत्व का प्रतिबोध ज्ञान संशय विपर्य रहित ज्ञान अहमअम ब्रह्म यह ज्ञान विपर्यास निवृत्ति का हेतु ही विपर्यास हो गया विपर्यास का विपरीत ज्ञान है यहाँ विश्व तेजस्वी तो विपर्यास है या अन्यथा ग्रहण राज्यों में विपर्यास कहा गया केवल अग्रहण ये दोनों की निवृत्ति का हेतु है तत्व ज्ञान ये कब होता है तत्व ज्ञान कब होता है दोनों के होते हैं कहते प्रबुद्ध्यते प्रबुद्ध्यते तदा तदा तदा अनादि माया सुप्तो जीव अनादि जीवः यदा अजन, जीव सोया हुआ है अनादि माया अनिद्रस्व अद्वैत बुध्य है माया से सोया हुआ अज्ञान से सोया हुआ निद्रा से जो जगता है कैसे जगता है आगे कहेंगे गुरु के ज्ञान होता है तब तब जगन पर अद्वेतम अद्वैत अद्वेत प्राप्त करता है जानता है साक्षातकार करता है अद्वैत कैसा है अजम अनिद्रम और अजम जन्म रहित अद्वैत तो सत्य जन्म रहित जन्म रहित कंसे जन, जन्म उत्तिया जन्म आदि विकार सद्भाविकार हीता अनिद्र विद निद्रा यस्मिन् यद्ये तद्वैत अद्र निद्रा सग्रहणरहीता अस्वप्न अवदमानो स्वप्नों तद्वैत अस्वप्न निद्र वर्जित स्वनवर्जिता निद्रा हे अग्रहण अग्रहणरहित स्वन है ग्रहण अनेथाग्रहणरहित अजन्म अव्यत सत्य है जिसमें निद्रा अग्रहण नहीं अन्यथा ग्रहण नहीं एक अव्य तत्व को बुद्धि जब जगता है नहीं तो सोयादिमा यह प्रतिबुद्यमान तत्व एवं नती प्रतिबुद्यमान प्रतिबुद्यमान प्रतिबुद्यते ज्ञायते प्रबुद्ध ज्ञान का विषय ज्ञामान जो तत्व है जिसको जानता है साधका वो तत्व क्या है उसका विशेषण है विशेष अजमद्रस्व अद्वैत अद्वैत सप्तेशेषण है अजम्रस्व जीवशवाक्यम अर्थ निर्दीशति जीव जीव का जीवस जीवशवाक्या कहते संसारी जीव ये संसारी जीव जीव का कावाक्या संसारी चिदाभास अंतक चैतन्य का प्रचार चिदा वाक्यर्थ लक्ष्यर्थे कुटस्थ सेत ते संसार वाक्या में कूटस्थ में लक्ष्य में संसार नहीं आरोपित होता है संसार ये इन संसारी जीव हो टीचा में परमात्मा जीव भाव आप संसार परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त कर करके संसार को प्राप्त करता है वास्तव नहीं माया से परमात्मा ही जीव भावमापन्न जीव को अलग नहीं परमात्मा ही ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त के अज्ञान से अज्ञान से कौन से वास्तव नहीं अज्ञान से लगता है जब तक अज्ञान है तब तक जीव भाव ही संसार को प्राप्त करता है तभी जिसमें संसार है उसमें संसार निवृत्ति मुख्य होगा नहीं तो संसार अन्य में मुख्य में वै नहीं होगा वैधिकरण होना ठीक नहीं संसार की निवृत्ति अज्ञान है अविद्या बंद है जिसमें अविद्या है उसमें अविद्या के निवृत्ति शुद्ध ब्रह्म परमात्मा उसमें अविद्या है अविद्या के कारण संसारित्व है अविद्या के निवृत्ति रूप मुख्य है तो परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त करता है अज्ञान से वास्तव नहीं जीव भाव आप संकलित सत्य कथम जीव भावापत्ति जीव भाव को प्राप्त जीवत्व तो के हिस्से प्राप्त करता है एक आशंक कार्य कारणबद्धत्व आ गया क्या कार्यकारण संबंध होने से जीव भाव हो गया अन्यथा ग्रहण अग्रहण युक्त हो गया तो जीवत्व आ गए स भाष्य में उभय लक्षण सप्ता प्रतिबोध रूपे न बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षण अनादिकल प्रवचन माया लक्षण दोनों से जुगता है उभय लक्षण उभय कौन हुए पहला है तत्व प्रतिबोध रूपेण बीज आत्म बीज सत्ता प्रतिबोध ग्रहण निद्रा सप्ता प्रतिबोध रूप बीज आत्मनाद्रा से जुगता है है सपन सपन के अन््यथा ग्रहण लक्षण अन्यथा ग्रहण लक्षण ये सपन से अन्यथा ग्रहण विपरीत ज्ञान स्वरूप स्वप्न से वो अन्यथा ग्रहण का विशेष चल रहा है अनादिकाल प्रभुन माया लक्षण नया ना? जिसको नया लक्षण दिखता है वास्तव नहीं माया से अनादिकाल से प्रोत्तर तो तो अन्यथा ग्रहण से सपन न परमात्मा उभयलक्षण शापेन सुप्त जीव होती अन्वय उभयक्षण सापन साप है निद्रा उभयक्षण एक अन्य ग्रहण एक ग्रहण उत्या अनादिना सु उभयक्षण साप से जीव हो जाता है शाप से उभलक्षण प्रकटय शाप उभयक्षण के साथ है एक ग्रहण एक अन्य ग्रहण सत्ता प्रतिबोध रूप दीजात्म और अन्यथा ग्रहण रूप स्वन माया लक्षण तो उभयर संबध्यते अना काल प्रभुन माया लक्षण है माया लक्षण है सपना स्वप्न माया लक्षण है अग्रह माया से संबंध है वास्तव में परमात्मा में अग्रहण और अन्यथा ग्रहण का संबंध नहीं माया से अध्यक्ष सुप्तमे व्यनक्ति सुप्त के उसका स्पष्टीकरण करते मिता ये मेरे पिता है पुत्र एवं ये मेरे पुत्र है ना ये मेरे नाती है क्षेत्रम ये मेरा क्षेत्र है जमी क्षेत्र कसवो ये पश्चिमेरा अहम शाम स्वामी इनको मैं मालिक हूँ सुखी दुखी क्षय तो हम इसके द्वारा ने क्षय को प्राप्त किया अन्य वर्धित धन पशु बढ़ गए को प्राप्त करता हूँ अन स्वप्ना यही स्वप्न विपरीतज्ञा संबंध नहीं निर्देश तस्ता तो पुत्र धन सपति मालिक सबंध ही नहीं। ये संबंध देखता है यही है यही तो स्वप्न है स्वप्ना पश्य जागृत स्वप्न विश्वते स्वप्न देखता है विपरीतग्रहणे स्वप्न सुक्ट तस्या शुस्था में अज्ञा में पीता में साप परिगृहित से प्रतिबोधनावकाश सुसुप्त से परिगृहित सापुप साप जिसमें है उसमें प्रतिबोधनावकाश है निद्रा नहीं तो जग जगन के होगा जो निद्रा में है वो जागृत अवस्था में आएगा प्रतिबोध होगा साप परिगृहित होने से ही प्रतिबोध का अवकाश है।, है यदा वेदांतार्थ गुरुना के का तो तो को जानने वाले जो का, का गुरु के द्वारा हेतु कारण नही हो कि तत्व्रह्म सदतम हो प्रतिबद्यम जो जगाया जाता है शिष्य तदा ऐसे जानता है यदा शुक्त तदा बोध्य जगेगा गुरु के द्वारा बोधित तो होने नहीं प्रतिबोधकम प्रतिबोधकमस् प्रतिबोधक जगान कमे वेदातार्थाज परम कारुका गुर कथम प्रतिबोधन प्रतिबोधन प्रति के नव तम तुम कार्यकार हो किंतु ब्रह्मत हो सूरी तस्व अनुयम तमेंच्य ना कि एवं जैसे तुम अनुभव करते हो मनुष्य स्थूल तुशु ये अनुभव करते तुम नहीं हो नदा उत्तर विशेषण गुरु न प्रतिबिष्य उत्तषण विशेषण ये गुर वेदाता सेम का को गुरु के द्वारा प्रतिबद्धशिष हो जगह जता तदा एव ऐसा गम्य समझता है एवं प्रतिबिद्य एवंकार से वक्षण प्रकार न प्रतिबुद्ध होती जग जाता है कैसे वक्ष्यमाण प्रकार क्या है एवंकार से आगे कहने वाले तमेव प्रकार प्रश्न पूर्व द्वितीय व्याख्यान विषय किस प्रकार जगता है ज्ञान होता है प्रश्न कथम प्रश्न करके इसकी व्याख्या करते हैं द्वितीय व्याख्यान श्लोक के उत्तरार्ध अजमनिद्रस्वनमें तथा बुध्य प्रथम प्रश्न कथम ना्यभ्यर वह अतो है जन्म नहीं अस्मिन अस्यात्म प्रसमें बाह्यम आभ्यंतर वहा जन्मादिहा कुछ नहीं केवल जन्म का कर देने से सेव का निष्ठे हो जाएगा बाह्य आभ्यंतर कुछ बाहर अंतर तो कुछ नहीं जन्म विकार नहीं अर्जन्म अश्विन की सप्तम्या सप्तम्या है बुद्ध आत्म रूपम परामर्शित बुद्ध जी जो आत्मस्वरूप उसमें जन्म विकार नहीं बाह्यम और आभ्यंतर क्या है बाहर आभ्यंतर बाह्य काभ्यंतरिका नहीं अभ्यंतर नहीं दे कार्य कारण दोनों कार्य अमता ग्रहण कारण अग्रहण ये दोनों ही नहीं, नहीं, नहीं। विकार से जन्मादर्भाव कार्य कारण कार्यकार जन्म भाव विकार। भाव पदार्थ पदार्थने से विकार होते आत्मन चेता में सेवर्णमते अक्षति जयते अस्वर्धते विसर्णम के अक्षेका एक जन्म का करने निष्दन उत्तरभागे सौ विकार का हो कवता विशेषणम सप्रमाण ये विशेषणों को प्रमाण देकर घटाते सभायाभ्यंत स्थिति में कहां मुंडकोपनिषदे सर्वभाविककार वर्जित रही अजस्यादिद्र जन्म नहीं तो अनिद्रीयाभा प्रमाणव वक्त मजन्म नहीं तो निद्रा नहीं अभी तेज कारण अनिद्र निद्रा नहीं कार्य नहीं तो कारण नहीं है कारणेयज कार्याण से प्रमाधवशक्यता है माँ यस्मा यस्जन्माण भूत न अभिज्ञातमो बीजम निद्रा विद्य मिद्र जन्मादि कारणभूतम न तो जन्मादि कारण नहीं है तो जन्मादि का कारण नहीं जन्मादि का कारण अज्ञान जन्मादि के कारणभूतम अस्मिन नहीं अभिज्ञातमो बीजम निद्रा अविद्याम बीज निद्रा है इसमें नहीं है। जो जन्मादि का कारण है जन्मादि का अज्ञान अविद्या है समय है अभिद्वी तमय वही बीज है सौगा विकार निद्र नहीं है, निद्रा नहीं अ निद्रास्त अनिद्रि तत्व अद्रेता नेत विशेषातर दर्शे जो अद्रा निद्रा नहीं कारण नहीं तो कार्य नहीं होगा इसलिए अथएव सपनम अन्था ग्रहणे तो सपन नहीं है अग्रहण अन्य ग्रहण पूर्व आत्मा में अग्रहण का संबंध नहीं अन्यथा ग्रहण का संबंध नहीं दोनों के संबंध के अभाव होने से इसके हेतु करके विशेषण दो अजम अमिद्रम अद्वैतम इतिहास यस्माच्च तथा अन्यथा ग्रहणों के क्योंकि अन्यथा ग्रहण तो अज्ञान के कारण जो अज्ञान में तो अन्यथा ग्रहण यस्त निद्रस्व तस्माज जो निद्रा नहीं स्वप्न नहीं जन्म भी नही अद्युत सत्य सूर्य आत्मा तदा बुझ्यत सद आत्म जानता है सत्यमेंशमस्तु ऐसा सत्य है अनिद्रस्व तो आत्मन कित आत्मनिचा तत्व तो अनिद्र आत्म के सूर्य यही आत्म सूर्य आत्मनमें बुध्यत आत्मा भी इस विशिष्ट आचार्य ने विशिष्टम शिष्यम प्रति प्रतिबोधन अवस्थाया न बुद्ध थे तदा तब तदानतर कदा विचित आचार्य विशिष्ट आचार्य जो वेदांत सशक्त अभिज्ञ है परम का्मिक एक आचार्य के द्वारा बुद्धित होने पर ही ज्ञान होता है ज्ञानी के उपदिष्ट से ज्ञान होगा अन्यथा नहीं आचार्य ने विशिष्टम शिष्य और शिष्य है संपन्न उसको ही ज्ञान होगा विश्वपदि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाले गुरु है जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने के लिए समर्थ है तथा शिष्य कौन है जो गुरुभक्त ऐसे शिष्य को ज्ञान होता है प्रति प्रतिबोधन अवस्था है इसी अवस्था में अद्त्यु जानते हैं ओ भद्रीजा भद्रम पशे माँ श्री रे स्वास्थ नो दशे मे वितला स्वस्ति नाम स्वस्ति नुला ृहस्पति शांति शांति शांति शंकरचार्यवभाष्यतौ वंदे भगवत वो मज्ञा देहाय दक्षिणामूर्त नो शांति शांति शांति